भारतीय दर्शन चारवाक दर्शन तत्वों का विचार यद्यपि ऊपर युक्त सूत्रों में ही इनके सिद्धांतों की सभी बातें कह दी गई है तथापि इनकी व्याख्या की भी कुछ आवश्यकता है अतएव इनके मंतव्यों के संबंध में संक्षेप में विवेचना यहाँ की जाती है चारवाक लोग स्थूलतम विचार वाले हैं ज्ञान के विकास की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ ये लोग आत्मा की खोज करते हैं ऐसी स्थितियों में स्थूल दृष्टि से जो पदार्थ इनके सामने आते हैं उन्हें ही ये लोग प्रमेय मानते हैं वास्तव में यही ठीक भी है जो पदार्थ जिसकी दृष्टि में आता है उसे ही तो वह सत्य मानेगा फिर आँख ही देखी हुई वस्तु को कोई कैसे न माने आँख ही तो सबसे अधिक विश्वसनीय देखने की इंद्री है इसलिए इनके सिद्धांत में पृथ्वी जल वायु तथा तेज ये चार पदार्थ संसार में प्रमेय माने जाते हैं इन्हीं से इस जगत की प्रत्येक वस्तु बनती है किंतु इस सिद्धांत के समर्थकों में भी एक ही सीढ़ी पर रहने पर भी क्रमशः ज्ञान का विकास होता ही रहता है अतः इनके अंतर्गत भी अनेक भेदांतर हैं जिनका विचार आगे किया गया है यही कारण है कि इनके एक दूसरे दल ने आकाश प्राण और मनस को भी जगत के पदार्थों में मान लिया इनके मत में आकाश को आवरण का अभाव कहते हैं यह हमारे शरीर में नहीं रहता प्राण और मनस उपनिषद के अनुसार भौतिक पदार्थ हैं और चार्वाक ने प्राय इनके भौतिक होने के ही कारण इन्हें अपना पदार्थ स्वीकार किया है प्रमेयों का ज्ञान प्रमाण के द्वारा होता है प्रमाण की संख्या प्रमेयों के स्वभाव पर निर्भर है जितने ही प्रमाणों से प्रमेयों का ज्ञान हो जाए उतनी ही संख्या में प्रमाणों को स्वीकार करना चाहिए चारवाकों में अति मूढ़ अवस्था वाले पृथ्वी जल वायु और तेज ये ही चार प्रमेय मानते हैं इन चारों का ज्ञान एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता उनको वास्तित्व ये लोग नहीं मानते अथवा उनकी संभावना मात्र मानते हैं परंतु उनमें प्रामाण्य ज्ञान नहीं मानते अतएव चारवाक के लिए एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष है आकाश और मन को भी स्थूल बुद्धि से प्रत्यक्ष के द्वारा ये लोग जान लेते हैं पहले ये केवल चक्षु से देखने को प्रत्यक्ष कहते थे किंतु ज्ञान के क्रमिक विकास से अन्य इंद्रियों के द्वारा भी अर्थात कान नाक त्वक तथा जीहुआ के द्वारा भी प्रत्यक्ष मानने लगे इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण पांच प्रकार का माना जाने लगा यद्यपि सभी शास्त्रकारों ने एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मानने के कारण चार्वाकों की बहुत निंदा की है और अनेक प्रकार से इनका खंडन किया है परंतु उन लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से चार्वाक के स्थान को देखकर उनके मत का तिरस्कार किया है दूसरी बात यह है कि अपने मत की पुष्टि के लिए और जिज्ञासुओं को श्रद्धापूर्वक अपने मत को समझाने के लिए दूसरे के मत का खंडन करना पड़ता है परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जिस मत का खंडन किया है वह मत वास्तव में अशुद्ध है यदि ऐसा न किया जाए तो जिज्ञासु का मन भिन्न भिन्न दर्शनों की ओर चले जाने से विचलित हो जाएगा और उसे किसी भी दर्शन का पूर्ण ज्ञान न हो सकेगा वस्तुतः एक दर्शन का दृष्टिकोण दूसरे के दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है अतएव दोनों के सिद्धांत में भेद होना ही स्वाभाविक उचित और सत्य है इन सब बातों के होने पर भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि यथार्थ में सर्वथा एवं सबसे अधिक विश्वसनीय एकमात्र प्रमाण तो प्रत्यक्ष ही है जब तक किसी वस्तु का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञान नहीं होता तब तक उस वस्तु के संबंध में जो ज्ञान होता है वह संदेह से मुक्त नहीं है उसे केवल संभावित कह सकते हैं परंतु विश्वसनीय तो प्रत्यक्ष होने पर ही हो सकता है यही कारण है कि आत्मा को देखने के लिए वेद ने कहा है देखने का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण का गोचर करना बिना प्रत्यक्ष के बिना साक्षात्कार के किसी वस्तु का वास्तविक ज्ञान नहीं होता यही कारण है कि शंकराचार्य को भी ब्रह्म को जानने के लिए अपरोक्षानुभूति ही माननी पड़ी इसी के साथ साथ यह भी विचार करना उचित है कि अनुमान और उपमान स्वतंत्र प्रमाण नहीं है ये प्रत्यक्ष के ही आधार पर प्रमाण माने जाते हैं आगम या शब्द प्रमाण तो वस्तुतः प्रत्यक्ष ही प्रमाण है ऋषियों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा साक्षात अनुभव कर जो कुछ कहा है या लिपिबद्ध किया है वही तो आज आगम प्रमाण है इस प्रकार विचारने से यह स्पष्ट है कि वस्तुतः प्रत्यक्ष ही एक सबसे अधिक श्रद्धा के योग्य प्रामाणिक सर्वतंत्र और विश्वसनीय प्रमाण है यही बात लोक में भी देख पड़ती है